हाँ, पीन प्रकार का तो में विशिष्ट पिंड ज्ञानम में विशिष्ट ये है पिंड में तो क्योंकि हमको किसका ज्ञान अभी कराना है क्या पूछा था उष्ट्र की दिख पूछा था हाँ। अभी दिखा रहे हैं किसको अशोक जो अश्व में जो धर्म है वो उष्ट का समान धर्म है क्या में अभी तो जो पिंड का ज्ञान हो रहा है ये में विशिष्ट पिंडश ज्ञानम हो रहा है तभी तो सामने में अश्व को देखने से अब उसको उपमिति हो गया उष्ट का क्योंकि वाक्य सुना था इसी प्रकार अश्वत असमान पृष्ठ और नस्व ग्रीवादि ह्रस्व ग्रीव शरीर तभी जैसे सुना था कि अश्वाधिपत असमान पृष्ठ जैसे अश्व सामने में आ जाएगा अभी अशोक को देख लिया अश्व पिंडों को देखा और जो सुना था उसमें से वैधर्म्य कहा गया था तो अश्व का जो ज्ञान हुआ ये वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान हुआ होने के बाद आगे उसको अतिदेश वाक्य का स्मरण भी होगा अश्व जैसा समान पृष्ठ उल्टा हो गया सामने में अभी उष्ट्र देखेगा उष्ट्र देख करके अश्व का वैधर्म्य को देखेगा हा अर्थात अश्व का ज्ञान तो उसको पहले है जैसा वहां गो का ज्ञान भी था ठीक है सामने में अभी उष्ट्रो देखने से क्योंकि उष्ट्र का उपमिति करना है और जो जिसके साथ अभी उसका दिखाया जा रहा है प्रतियोगी करके प्रतियोगी अभी उष्ट्र का प्रतियोगित्व ने अश्व को वो कहा था जो अतिदेश मतलब जो उपदेश दिया था तो अभी उसको देखने से जो उसको उपदेश दिया गया था अश्व जैसा उसका वैधर्म्य अभी इसको, इसको दिखता है और वो वैधर्म्य क्या है कहते हैं कि असमान पृष्ठ और स्वग्रीव शरीर नहीं है किन्तु वैधर्म्य किसके साथ वैधर्म्य हो गया अश्व के साथ वैधर्म्य हो गया क्योंकि वहां अतिदेश वाक्य में आरम्भ किया था अश्वादि अश्वत कह दिया था तो इसलिए इसको वैधर्म्य कहा जाता है अर्थात तो अश्व तो का धर्म का वैधर्म्य है सामने में कितु उष्ट है उष्ट है तो न अभी वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम हो रहा है अभी कौन सा पिंड देख रहा है उष्ट देख रहा है तो इसलिए उष्ट्र में ही वैधर्म्य देखेगा अश्व का वैधर्मी प्रतियोगी उष्ट हो गया अनुयोगी क्योंकि इसमें देखेगा ये उनमें भी हो जाएगा और दूसरे में क्या अंतर होगा प्रथम और द्वितीय में वहाँ सादृश्य कहता किंतु यहाँ जब वो कहता है कि खड़ग मृग जैसा अन्य कोई पदार्थ को दिखा करके उसका सादृश्य वहाँ नहीं कह रहा है ना? ये नादृश्य नहीं दिखा रहे वहाँ ऐसा एक धर्म कह देता है की जो अन्यत्र नहीं है सादृश्य नहीं कह रहा है, और तृतीय में हो गया कि मतलब विरोध कहता है मतलब वैधर्म्य कह देता है तीनों में अलग अलग है वैधर्मी सा वैधर्म्य सादृश्य अर्थात विषादृश्य कहा जाएगा एक में सादृश्य एक में असाधारण धर्म उसका सादृश्य विषादृश्य कुछ नहीं है असाधारण धर्म कह दिया और तृतीय में ये विसादृश्य कह दिया अच्छा और एक बात जो स्वामी जी कल विचार कर रहे थे ना कि व्यवहार से भी जो बाल शक्ति ग्रहण करता है वो बाल अनुमान करता है क्योंकि अर्थापत्ति के अपेक्षा अनुमान ये अधिक प्रामान्य ग्रहण होता है क्योंकि सभी लोग अर्थापत्ति को नहीं मानते हैं इसलिए व्यवहार के आगे वो अनुमान ही करेगा अंतत तो तो तो अयम पदार्थ कमुग्रीवादी मान जो सामने में देखता है वो कहेगा अयम पदार्थ घट शब्द वाच्य तो क्यूँ कहेगा घट शब्द श्रवण अनातरम मध्यम वृद्ध से प्रवृति इस प्रकार के एक हेतु लगाएगा अर्थात तो इस प्रकार की वो अनुमान ही कर लेता है ये तो हम विचार करने के लिए ये सब हेतु साध्य लगाते हैं किन्तु हम अनुमान ही करता है ऐसे अर्थ संग्रह में टीका में एक जगह में दिया है शक्ति ग्रहण का विचार करके वहाँ दिया है ये बालो का ही उदाहरण दे करके वो कहा है की अनुमान करता है क्या चाहे व्याप्ति क्या व्याप्ति अर्थात जिस पदार्थ में उसको पहले शक्ति ग्रहण हुआ है वहां वो व्यक्ति भी करेगा क्योंकि वहां हमारा प्रवृत्ति होता है बाल जानता है कि हम जब माता पिता का ये शब्द सुनते हैं उसको लाओ हमारा प्रवृत्ति होता है तो जैसे अगर हम जानते हैं कि ये लेखनीय पदार्थ है तो लेखनी पदार्थ ये वाच्य है क्योंकि लेखनी बोलकर के सुनने से मेरा प्रवृत्ति होती है जैसे लेखनी में उसका व्याप्ति ग्रहण हुआ जहां अभी शक्ति ग्रहण करवाना चाहते हैं वहां व्याप्ति नहीं है अन्यत्र व्याप्ति दिखाते हैं दिखा करके यहाँ भी व्याप्ति हो जाएगी संभव है अच्छा औसत वृत्ती अंतर ये समान अनुमान अर्थ संग्रह का टीका में विधि है वृद्ध प्रयोग दर्शनार्थ वित्तीय अंतर में इसका प्रयोग नहीं होता है ये कम्ब्रीवाद पदार्थ में ही प्रवृत्ति होता है इस प्रकार की भी हो जाएगा वृद्ध प्रयोग दर्शनार्था किंतु वास्तविक क्या है वहां अनुमान को व्यापार मानेंगे वृद्ध व्यवहार करण हो जाएगा इसलिए सर्वत्र कहते कि वृद्ध व्यवहार से शक्ति ग्रहण हुआ बीच में अनुमान व्यापार स्थानीय हो जाएगा वृद्ध व्यवहार आगे उसे अनुमान अनुमान से फिर शक्ति ग्रहण हो गया इसलिए अनुमान से शक्ति ग्रहण हुआ ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि व्यापार स्थानीय हुआ तो इसलिए वृद्ध व्यवहार से शक्ति ग्रहण का जितना उपाय उसमें व्यवहार को एक उपाय लिया गया अनुमान को उपाय नहीं लिया गया वो व्यापार स्थानीय हो जाएगा अच्छा आगे शु यक्यंगूह शक्तम श अस्म अर्थो बोधव्य स्वर संकेत शक्ति आप्तवाक्य शब्द षष्ठी आप्त वाक्य शब्दः अभी आप्तवाक्य तो में दो पद आ गया पहले आप्त तो क्या है कहते हैं आप्तस्तु तो यथार्थवक्ता यथार्थवक्ता अर्थात अबाधित विषय का वक्ता है अर्थ यम्य अनतिक्रम्य अर्थात तो अबाधित तो विषय का जो कथन करता है अबाधित तो होना चाहिए यथाभूत तो होना चाहिए जैसा है और अबाधित तो है वाक्यम पद समूह आप तो का कह दिया यथार्थ वक्ता तो आपता तो का वाक्य शब्द है वाक्य क्या है कितने पद समूह तो पदा नाम समूह दृष्टांत तो देते हैं यथा काम आनय शुक्ला दंडे न इसका अन्वय कैसे करेंगे सुखलाम दंडे न सुक्लाम ग आने शुक्लाम का अन्वय गाम के साथ होगा दंडे न आने क्योंकि दंड के साथ ये नहीं है अन्वय तो ये वाक्य अर्थात ये पदों का समूह हो गया ये वाक्य हो गया और पद क्या है आगे कितने हैं सप्तम पदम सप्तम पदम सप्तम में अर्षादि अच हुआ है अर्थात शक्ति रस्य इति सप्तम तो शक्ति, तो शक्ति जिसमें है अभी ये शक्ति जिसमें है उसको सप्त शक्त कहेंगे शक्ति क्या है उसके लिए आगे कहते हैं अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर संकेत शक्ति पद से ये अर्थ का ज्ञान होना चाहिए इसी प्रकार की ईश्वर का संकेत संकेत अर्थात ईश्वर की इस प्रकार की, की इच्छा है उसी को शक्ति कहेंगे तो शक्ति ईश्वर की इच्छा है जिसको पद पदार्थ संबंध कहते हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है अर्थात ईश्वर चाहते हैं कि इसी प्रकार की ये शब्द से ये जाना जाए कोई पूछा कि अभी तो मोबाइल बना ही था मोबाइल पहले बना तो क्या ईश्वर चाहे तो कहे जो आदमी इसको मोबाइल कह दिया मैं तो क्यों कहा कह वो तो, तो उसका बुद्धि में आया कहता बुद्धि में कैसे आया तो वही ईश्वर किया ईश्वर का तो स्वयं का शरीर नहीं है ना इंद्रिय नहीं है ना कैसे करवाएंगे तो उसी प्रकार करवाते हैं ये सब मान लेना है तो अभी देखिए पद हो गया सक्त अर्थात तो पद में शक्ति है तो पद में क्या शक्ति है उस अर्थ का बोधन कराने का शक्ति है तो जो शक्ति है ये पद में रहेगा कभी तो जाके पद सक्त बनेगा और इसका कार्य क्या है कहेंगे इस इसके द्वारा ये इस पद के द्वारा ज्ञात होना चाहिए तो शक्ति अगर वो अर्थ के साथ संबद्ध नहीं होगा तो जैसे कहेंगे घट पद में एक शक्ति है अगर वो शक्ति अभी कंबू अर्थ के साथ संबद्ध नहीं होगा तो वो शक्ति अभी नदी को भी कह सकता है तो इसलिए मानना पड़ेगा वो शक्ति रहता है पद में ऐसे अर्थ के साथ भी उसका संबंध होना पड़ेगा नहीं तो उस अर्थ को क्यों कहेगा तो किसी को भी कह देना चाहिए तो इसलिए जो शक्ति है वो पद में भी रहेगा और अर्थ में भी रहेगा जा तभी जाकर के ये दोनों का बीच में संबंध कराएगा, क्योंकि पद पदार्थ का ये जो संबंध है उसको शक्ति कहेंगे और संबंध एक में रहेगा ना दो में रहेगा दो में रहेगा इसलिए शक्ति पद में भी रहेगा और अर्थ में भी रहेगा तो आगे कहेंगे पद कृत्य में तो शक्ति जब पद में रहेगा पद होगा निरूपक घट ये कहने से कम्बुग्रीवादिमान अर्थ का ये निरुपक होगा इसलिए पद हो गया निरुपक और जो अर्थ होगा वो शक्ति का विषय होगा क्योंकि ये समझा जाना चाहिए कम्बुग्रीवादिमान अर्थ ये समझा जाना चाहिए इस पद से इसलिए शक्ति का विषय हो गया वो अर्थ और पद हो गया निरुपक आगे पदक रीत में सब कहेंगे इसलिए पद हो गया निरूपक किसका निरूपक शक्ति का और शक्ति का विषय क्या हो गया अर्थ तभी अर्थ हो गया विषय अर्थ में क्या धर्म रहेगा विषयता तभी अर्थ में ये विषयता किसके चलते आया शक्ति के चलते इसलिए शक्ति जब अर्थ में जाएगा तो विषयता संबंध से रहेगा और पद हो गया निरूपक शक्ति का तो पद में क्या धर्म आएगा निरूपकता तो पद में ये निरूपकता शक्ति के चलते आया इसलिए शक्ति जब पद में जाएगा तो निरूपकता संबंध से रहेगा इससे कहेंगे पदकृत्य में अभी आप तो का वाक्य हो गया शब्द तो ये शब्द एक प्रमाण है और ये जो शब्द है वो स्रोत्र ग्राह्य इसको शब्द कहते हैं जो स्रोत्र ग्राह्य पदार्थ है वो क्या ज्ञान है जो शब्द है वो ज्ञान है क्या ज्ञान का विषय है किन्तु वो समय ज्ञान है ज्ञान नहीं है और यहाँ जो प्रमाण है कहते हैं शब्द के प्रमाण है और शब्द कहने से ये तो ज्ञान नहीं है और जो प्रत्यक्ष का विचार हुआ था वहां लक्षण कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहते हैं सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम तो इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष में जाएगा क्यों ईश्वर का इंद्रिया नहीं है तो नहीं होने से इसलिए वहां दूसरा लक्षण है कि दिये थे ज्ञान करण कम ज्ञानम प्रत्यक्षम अर्थात तो ज्ञान करण न हो जिस ज्ञान में अर्थात तो प्रत्यक्ष ज्ञान को छोड़ करके बाकी जो तीन प्रमा है वो तीन प्रमा का कर्ण ज्ञान है अर्थात उप उपम उप, अनुमिति उसका करण क्या है परामर्श वे के ज्ञान है और उपमिति का करण क्या है सादृश्य ज्ञानम यह भी एक ज्ञान है इसी प्रकार के शब्द के प्रमा हुआ उसका जो कारण होगा शब्द वो भी एक ज्ञान होना पड़ेगा और आप अगर कह देंगे आप तो वाक्यम शब्द तो ये तो कोई ज्ञान नहीं है इसलिए यहाँ देखिए न्याय बोधि में ष्ठ पंक्ति में दिया है वस्तु तस्तु दिया है न वस्तुतस्तु पद ज्ञानम करणम जो आप तो वाक्य शब्द कह दिया वास्तविक शब्द ज्ञानम करणम शब्द करण नहीं है क्योंकि शब्द है और ज्ञान नहीं हुआ तो प्रमा करवा देगा कहीं शब्द हुआ और हमको ज्ञान नहीं हुआ हमको प्रमा हो जाएगा नहीं होगा इसलिए शब्द का ज्ञान ही वास्तविक करण है तो प्रमाण शब्द से शब्द ज्ञानम वस्तु तस्तु ज्ञानम करणम न तो पदम मुगल में कहा गया शब्द करण है कि वास्तविक तो शब्द ज्ञानम करणम इस प्रकार की जानना है क्या श्रोत्र इंद्रिय हा हो रहा है जो शब्द ज्ञान हुआ ये शब्द ज्ञान ये करण होगा ये शब्द ज्ञान जो हुआ अभी हम उच्चारण करते हैं आप लोगों को शब्द ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष ना ना ना अभी शब्द ज्ञान हुआ ये जो शब्द ज्ञान हुआ तो ये एक ज्ञान है और ये प्रमाण है किसके लिए शब्द प्रमा के लिए ये प्रमाण है कैसे हाँ वो, वो, वो प्रत्यक्ष प्रमा है जैसे अभी हम उच्चारण किया हाँ यह प्रत्यक्ष प्रमा है अभी ये सब शब्द का ज्ञान आपको हुआ ये जो शब्द का ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमा और ये प्रत्यक्ष प्रमा शब्द प्रमा के लिए कर्ण बनेगा शब्द ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ यह प्रमा है हमको शब्द ज्ञान हुआ हम सुना तो ये जो शब्द ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमा है और शब्द ज्ञान के लिए ये कर्ण होगा शब्द ज्ञान और ये जो हमको प्रत्यक्ष प्रमा हुआ शब्द का इसके लिए करण क्या है श्रोतेंद्रिय तो श्रोत कर्ण से शब्द ज्ञान हुआ ये हो गया प्रमा और वो शब्द ज्ञान अभी कर्ण बनेगा शब्द हाँ ज्ञान के लिए शब्द हाँ ज्ञान अर्थात वाक्यर्थ ज्ञान अभी हम जो उच्चारण किए आप लोगों सब को सबको ये सुनाई दिया गया जैसे अत्र भूतले घटो अस्ति ये सब शब्द ज्ञान हुआ यह भी करण हो गया आगे शब्द से प्रत्येक शब्द सुने अत्र भूतले घटह अस्ति चार पद आगे शक्ति अगर ज्ञान है तो पद जन्य पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी पद से पदार्थ आएगा पदार्थ आने के बाद आगे चार पदार्थ के बीच में अन्वय होगा न्वय होने के बाद हमको और एक ज्ञान आएगा। पहले तो अत्र अर्थात यहाँ भूतले ये सब का अर्थ आ गया ये सब पदार्थ का बीज का अन्वय हो करके और एक ज्ञान आएगा उस ज्ञान को कहेंगे शब्द, वो प्रमा है अर्थात तो, तो, वो क्या उस ज्ञान क्या तो, अभी हमको उसको कहेंगे वाक्यर्थ ज्ञान हुआ जिस समय हम शब्द सुन रहे है अत्र जैसे हम अर्थ सुनते हैं हमको अगर शक्ति ज्ञान है तो अर्थ अर्थात यहाँ भूतले सुनने तो अच्छा भूतल में इस प्रकार की सब अर्थ आ रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ आ रहे हैं ये सारे शब्द मिलने के बाद शब्द नहीं अर्थ सारे शब्द अर्थ मिलने के बाद हमको और एक ज्ञान आता है अच्छा यहाँ तो भूतल में घट है ऐसे एक, एक ज्ञान आता है उसको कहा जाएगा शब्द प्रमा तो पहले हमको शब्द हुआ शब्द ज्ञान वो भी एक प्रमा है किंतु प्रत्यक्ष प्रमा आगे पद जन्य पदार्थ उपस्थिति बीच में आएगा वो हो जाएगा व्यापार व्यापार तो होने के बाद आगे आपको प्रमा होगा जो फल उसको कहा जाएगा शब्द शाब्द वो प्रमा है शब्द प्रमा शब्द प्रमा और प्रत्यक्ष प्रमा अलग अलग है जो शब्द का ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमा अन्वय होने के बाद शाब्द प्रमा हुआ अच्छा ना न वाक्य नहीं एक वर्ण हमको प्रत्यक्ष हुआ वर्ण मिलने से हम उसको पद कह देते हैं तो पद का सब प्रत्यक्ष हो गया तो पद का प्रत्यक्ष होने से हम कहेंगे कि की वाक्य का हमको प्रत्यक्ष वास्तविक वाक्य का प्रत्यक्ष नहीं होता वास्तविक पद का प्रत्यक्ष नहीं होता व्याकरण लोग जाएंगे जब वो कहेंगे आपको वर्ण का प्रत्यक्ष होता है वर्ण होता ध्वनि का प्रत्यक्ष होता है ऐसे अंतिम में वो कहेंगे वाक्य का प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष इस प्रकार के विचार दिखाया नहीं को अगर हम शब्द मान लेंगे तब उसका प्रत्यक्ष होता है बाक्यो का प्रत्यक्ष ठीक है अर्थात शब्द तो ना तो हम यहाँ सुने तो वही प्रत्यक्ष हुआ सुनने के बाद हमको और एक ज्ञान होता है उसको शब्द प्रमा कहा जाता है अच्छा जा। कोई भी इंद्रिय से ज्ञान होगा तो अर्थात तो व्यापार शब्द का अर्थ ये जो साधारण व्यापार नहीं यहाँ व्यापार का शब्द कुछ अलग है ये शास्त्र में अर्थात तो तो चक्षु चक्षुकर्ण हुआ आगे चक्षु का विषय के साथ एक संबंध हुआ ये संबंध को इसको कहा जाएगा व्यापार आगे हमको विषय का ज्ञान होता है इसी प्रकार की है? हमको शब्द सुने आगे शब्द का अर्थ आया अर्थ आने के बाद और एक ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा प्रमाण बीच में उसको व्यापार कहा जाता है वर्णात्मक और ध्वनियात्मक जीवन वाक्यत्मक वर्णात्मक वाक्य कभी ध्वनियात्मक नहीं होगा उच्चारण करने आरोपत्मक कर तो क्योंकि वाक्य का अर्थ है कि वहाँ पद अर्थात ये वर्णात्मक होने से वाक्य कहा जाएगा क्योंकि वाक्य ये एक संज्ञा है अर्थात तो शब्द शास्त्र का ये संज्ञा है तो संज्ञा अर्थात वो वर्णों का जहाँ मिश्रण हुआ है वर्णों का जब एकाधिक वर्ण प्रयोग करते हैं वो वाक्य है इसलिए वो उसको ध्वनियात्मक नहीं किया जाएगा वो वर्णात्मक ही होगा पदजन्य पदार्थ उपस्थिति पहले पद ज्ञान हो गया ये कर्ण हो गया आगे पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होगा ये व्यापार कौन दिया है न्यायोधि में आगे आएगा जब देखेंगे वस्तु तस्तु पद ज्ञान करण दिया ना उसके आगे देखिए वृत्ति ज्ञान सहकृत पद, पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति व्यापार वृत्ति ज्ञान वृत्ति अर्थात शक्ति अथवा लक्षण जैसे वाक्य कहीं शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है कहीं लक्षण वृत्ति से ज्ञान होता है तो वृत्ति ज्ञान अर्थात शक्ति ज्ञान है तो तभी पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति होगा अगर शक्ति ज्ञान नहीं है तो पद ज्ञान तो हो जाएगा किंतु तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा पदार्थ ज्ञान नहीं होगा कोवीदारा मानव कहने से कोविदार शब्द तो शब्द ज्ञान हो गया किंतु तो पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो वहां कहा जाएगा कि पद जन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं हुआ इसलिए वृत्ति ज्ञान सहकृत वृत्ति शक्ति लक्षण अन्य उसे सहकृत पद ज्ञान उसे जन्य पदार्थ उसकी उपस्थिति पदार्थ की उपस्थिति अर्थात पदार्थ का स्मरण होना ये हो गया व्यापार और आगे दे दिया देखिए बाकी अर्थ ज्ञानम शब्द बोध ये शब्द बोध और पहले हुआ था शब्द बोध तो वो कर्ण था ये अंत अच्छा आगे पदकृति में देखेंगे आगे पृष्ठा में है अवसर संगति में अभिप्रेत्य उपमान अंतरम शब्द निरूपयती अवसर संगत अर्थात जिज्ञासा उपमान का निवृत्त हो गया निवृत्त हो जाने से अभी शब्द के लिए अभी विचार शब्द निरुपयते निरुपयते अर्थात ज्ञाकूल व्यापार भवति दूसरों को ज्ञान हो उसी का अनुकूल व्यापार क्या व्यापार व्याख्यान कोई निरूपण अच्छा शब्द आप्तवाक्य शब्द कह शब्द अर्थात शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण है ये प्रमाण है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण प्रमाकरण प्रमाण शब्द ज्ञान है शब्द ज्ञानम प्रमाणम शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञानम अच्छा अभी शब्द के लिए आप लक्षण कह दे आपको शब्द आप्तवाक्यम तो ये तो शब्द तो तो तो नहीं कहेंगे तो खाली लक्षण शब्द का कितना हो जाएगा वाक्यम शब्द तो अभी कहते हैं भ्रांत विप्रलम्ब क्योर वाक्य शब्द प्रमाण तो वारणा आप्तें भ्रांत और विप्रलम्भ तो विप्रलम्बक अर्थात तो जानता है ठीक है कि किंतु अन्य पदार्थ कहने का तो विप्रलम्भ अर्थात तो जो ठगने का वृत्ति और भ्रांत भ्रांत विप्रलम्भ नहीं है वो तो गलत जान लिया तो ये सब वाक्य में भी शब्द प्रमाण का लक्षण न चला जाए इसलिए कहा गया आपक्य तो अच्छा अभी ननु अनुको यम आप तो कैसे भ्रांत जैसे रजू में सर्प देखा वो जाकर के दूसरों कहता है तो वहां तो हमने सर्प देखा और दूसरा देखा है रजू है जाके किंतु दूसरों कहता है तो वहां तो सर्प है वो विप्रलम्बक हुआ तो भ्रांत जो रजू में सर्प देख कर के जाकर के दूसरों कहता है तो भ्रांत विप्रलम्बक में अलग है अच्छा ननु को आप तो इत्यता अभी कौन है तो अब तो कहते हैं आप तस्तु तो यथार्थ वक्ता यथार्थ वक्ता का अर्थ तो कहते हैं यथार्थ वक्ता यथाभूत अवाधित अर्थ वक्ता उपदेशता उपदेशता वक्ता यथाभूत तो होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए तो ये दोनों अंश होना चाहिए यथाभूत और अबाधित ये दोनों अंश अर्थात है कि हमने देख करके आया वहां तो सर्प ही है क्यों कहते हैं कि जैसा हमने देखा ऐसा ही कहा ना अथवा हमने जैसा सुना आपको ऐसा ही बता दिया यथाभूतम जैसे हमने सुना ऐसा ही कह दिया किंतु बाद में सुनते हैं कि वो बाधित अर्थ हुआ हमने देखा वहां सर्प ही है यथाभूत कहा तो ये यथाभूत ठीक नहीं लिया जाएगा किन्तु सुनने का घटना में ये होगा हमने जैसा सुना आपको ऐसा ही बताया यहाँ यथाभूत हुआ किंतु जो हमने सुना वो अर्थ बाधित हो सकता है तो कोई जाकर के दूसरा को बोला कि वहां तो सर्प है वो जैसा सुना ऐसा ही दूसरों को कह दिया तो किंतु वो अर्थ बाधित हुआ तो इसलिए वहाँ यथाभूत अबाधित नहीं हुआ यथाभूत जैसे सुना था ऐसा कहा किंतु अर्थ बाधित हुआ उसलिए वो जो दूसरा आदमी सुन करके जाकर के कहा था वो आपको तो नहीं माना जाएगा तो यथाभूत होने पर भी अबाधित तो होना चाहिए अच्छा और ऐसा क्या दृष्टान्त आएगा अबाधित तो है किंतु यथाभूत नहीं है अबाधित तो है किंतु यथाभूत नहीं है अबाधित नहीं है तो था, अभी था ना अभी वही सर्प दृष्टान्त में कैसा हो जाएगा आ, उसने देख लिया सर्प है रजु में तो अभी वो जाकर के दूसरा को कहा वहां तो सर्प है और दोनों ही चले गए कोई और आगे उसका अन्वेषण नहीं हुआ अभी जो सुना दूसरा व्यक्ति वो उसको सत्य मान करके चल दिए दोनों उनको और कोई आगे वहां कोई व्यापार नहीं था तो सत्य मान करके चला गया अभी किंतु वो जो वहां देखा है रजू में सर्प देखा है अभी उसका बाद हुआ नहीं तो दोनों ही चले गए किंतु वो जो रजू में सर्प देखा वो व्यक्ति आप तो नहीं होगा उसका वाक्यों का भी बाध नहीं हुआ फिर भी वो आप तो नहीं थे क्योंकि यथाभूत नहीं देखा है यहां अबाधी रहा क्योंकि बाद नहीं हुआ बाद में नहीं होने पर भी यथाभूत नहीं है तो वो व्यक्ति आप तो नहीं होगा प्रथम व्यक्ति आप, आप तो नहीं होगा नव कम्बल मान वहाँ भी यथाभूत हाँ वो भी होगा तो अर्थात नवसंख्या और नवनूतन वो कहता है एक अर्थ को यथाभूत अर्थ कहता है और बाधित वहाँ तो यथाभूत कहने वाला तो जो ठीक ही कहता है ना हाँ किंतु जो उसका विरोध करता है जो विरोध करता है ये यथाभूत अर्थ नहीं कहता है और बाध इतना न हो तो बाधित भी होगा ना क्योंकि वो प्रथम पुरुष का अभिप्राय को नहीं कह रहे हैं बाधित तो हो रहा है प्रथम पुरुष तो ना ऐसा जैसा हम कहा दोनों चले गए बाधित तो नहीं हुआ बाधित तो हो गया क्या हो? नहीं। अबाधित नहीं है ना अभी ये जो प्रथम पुरुष देख करके द्वितीय पुरुष को कहा दोनों मिल करके चल दिए अभी उस स्थान पर वो उसका बात का बाध तो नहीं हुआ ना मतलब आप वस्तु स्थिति को लेकर के कहते हैं कि बाधित तो है अगर वस्तु स्थिति को लेकर के बाधित तो कहा जाएगा तब तो फिर यथाभूत तो बाधित तो दोनों एक ही अर्थ को हो जाएगा दोनों पदों कहने का आवश्यक नहीं है अभी यहाँ शब्द का बात है ना अभी जो प्रथम व्यक्ति कहता है शब्द कहता है वो व्यक्ति आप तो हुआ नहीं हुआ कहते हैं कि उसका बात तो बाध नहीं हुआ अर्थ बाद में बाधी तो हो जाना अर्थात जाकर के अगर देखेंगे तो किंतु तो इसको और थोड़ा दोनों पदों का और कोई पदकृत्य दिया नहीं इसका थोड़ा और विचार करके नहीं तो बताएंगे इस प्रकार की अगर लिया जाएगा तो अर्थात तो यथाभूत तो नहीं है किंतु तो अर्थ का बाद भी नहीं हुआ दोनों मतलब भ्रम होकर के चला गया इसलिए पहले कहा था ना भ्रांत तो यहां क्या हुआ प्रथम व्यक्ति भ्रांत हुआ रजू में सर्प देखा बाद नहीं हुआ चला गया किंतु ये किन्तु भ्रांत वे है तो भ्रांत को आप तो नहीं मानना चाहिए यथाभूत तो नहीं देखा इस प्रकार की फिर भी इसको थोड़ा और विचार करके नहीं तो अगर अबाधित तो कहने से यथाभूत तो हो जाएगा दोनों पद कहने का आवश्यक नहीं था ना अबाधित तो अर्थ उपदेषा इसी को ही कह देना चाहिए था तो फिर यथाभूत तो कहने का क्या आवश्यक है, वही है क्या वो तो अबाधित तो अर्थ हो जाएगा फिर और यथाभूत कहने का क्या जरूरत है एक ही पद से हो जाता है, है, तो है। तो यथाभूत कह दिया नहीं यथाभूत अर्थात यथा विद्यमान भूत अर्थात विद्यमान विद्यमान अर्थ क्योंकि वो चक्षु से देखा जो दूसरा व्यक्ति सुना उसके लिए यथाभूत हो गया यथाश्रुत प्रथम व्यक्ति ने देखा यथाभूत जो है उसको देखना चाहिए वो जाकर के दूसरे व्यक्ति को कहा दूसरे व्यक्ति के लिए यथाभूत हो जाएगा यथाश्रुत वो जैसे सुना ऐसा ही कहना तो यथाभूत का अर्थ किस प्रमाण से वो ग्रहण करता है उसी में यथाभूत ये होगा तो बोध लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं हम बोलते हैं और जो नास्तिक है वो वही चीज को बोलता है लेकिन चीज बोलता है वो नहीं है नहीं वो नहीं मतलब नहीं जैसे जैसे हिंसा करो मतलब इसको थोड़ा विचार करके और स्पष्ट करवाएंगे अच्छा वाक्यम लक्ष्यती आगे है अब तो वाक्यम आप तो वाक्यम शब्द तो कहा तो आपका तो विचार हो गया अभी कहते हैं वाक्यम लक्ष्यती है। तो वाक्य का लक्षण कह दिया पद समूह हो वाक्य तो पद समूह है अगर हम पद शब्द नहीं कहेंगे खाली हो जाएगा समूह वाक्यम तो समूह कहते हैं घटादी समूह इसको भी वाक्य कहे तो इसको बारण करने के लिए कहते हैं पद समूह वाक्य आगे पद का लक्षण कहने के लिए कहा गया सप्तम पदम सप्तम अर्थात शक्ति विशिष्टम पदम तो शक्ति पद में किस समन्व रहेगा कहते हैं निरूपकता संबंध है न शक्ति विशिष्टम क्योंकि पद अर्थ का निरूपक होता है तो अर्थ का नहीं अर्था शक्ति के माध्यम से अर्थ का निरूपक होता है इसलिए पद हो जाएगा शक्ति का निरूपक जैसे कहते हैं कि बन्नी हो गया व्याप्ति का नियामक हो। और व्याप्ति का विषय हो जाएगा ये धूम व्याप्ति का विषय अर्थात व्याप्ति का आश्रय इसी प्रकार की यहाँ शक्ति का निरूपक हो जाएगा पद पद में शक्ति रहेगी तो पद हो गया निरुपक, पद में रहेगा निरुपकता, इसलिए निरुपकता संबंध है न शक्ति विशिष्टम पदम शक्ति जाकर के पद में किस संबंध से रहेगा निरुपकता संबंध है नगे हाँ यहाँ अर्ध्य नहीं अभी शक्ति जाकर के अर्थ में भी रहेगा क्योंकि दोनों का बीच में संबंध करेगा अर्थ हो गया विषय उसमें रहेगा विषयता शक्ति जाकर के अर्थ में विषयता संबंध से रहेगा तो शक्ति पद में भी रहेगा अर्थ में भी रहेगा क्योंकि शक्ति हो गया संबंध पद पदार्थ का संबंध संबंध दिष्ट होता है दोनों में रहेगा ये दो तो अलग अलग संबंध से अच्छा आगे शक्ति क्या है कहेंगे अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर संकेत कहा गया इसके लिए दृष्टांत देते हैं घट घट रूप अर्थो बोधव्य है ईश्वर इच्छा एवं शक्ति जो ईश्वर का संकेत संकेत अर्थात ईश्वर की इच्छा घट पदार्थ घट रूप अर्थो कम्बुग्रीवादीमान जो अर्थ है वो ही बोधव्य ऐसा सबको जानना चाहिए जा। अभी शक्ति का ये लक्षण कहते हैं ये तो शक्ति का स्वरूप बता दिए जैसे यत्र यत्र ध्रूमस तत्र तत्र बनिर ये हो गया व्याप्ति का स्वरूप और साहचर्य नियम ये हो गया व्याप्ति का लक्षण इसी प्रकार की यहाँ घट पदार्थ घट रूप अर्थो बोधव्य ये तो एक उसका स्वरूप दिखा दिए अभिनय करके अभी उसका लक्षण कहते हैं अर्थस्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंधत्वम संबंध तव तीलक्षण अर्थ स्मृति का अनुकूल पद पदार्थ का संबंध पद और पदार्थ का वो संबंध जो कि अर्थ का स्मरण करवाए पद में अर्थात वो चीज रहना चाहिए जो अर्थ का स्मरण करवाए इसी को कहते हैं स्मृति का अनुकूल अनुकूल अर्थात अर्थ स्मृति होने का वो कारण होना चाहिए <coughs> अर्थस्मृति षष्टी समा है अर्थस्य स्मृति आगे तस् अनुकूल तो अर्थस्मृति अनुकूल अनुकूल क्या है कहते हैं पद पदार्थ संबंध संबंध ही अनुकूल हुआ अभी उसका ये हो गया संबंध हो गया शक्ति अभी शक्ति का लक्षण हो गया संबंधत्वम क्योंकि शक्ति हो गया पद पदार्थ संबंध और शक्ति का लक्षण हो जाएगा पद पदार्थ संबंधत्व तो ये पद पदार्थ संबंधत्व ये क्या करता है कहते हैं अर्थ का स्मरण करवाता है पद सुनने से अर्थ का स्मरण करवाता है अर्थ स्मृति का अनुकूल जो पद पदार्थ संबंध अनुकूल का अन्वय किसके साथ लेंगे अर्थ स्मृति अनुकूल इसका अन्वय किस अनुकूल शब्द का अन्वय किसके साथ लेंगे पद पदार्थ अनुकूल है शक्ति पद पदार्थ संबंध अनुकूल संबंध अर्थस्मृति का अनुकूल एक संबंध अर्थात हम पद सुनने से अर्थ का स्मरण होना चाहिए जैसे अगर दो व्यक्ति हमेशा साथ में चलते हैं राम लक्ष्मण का जाएगा तो राम नाम सुनने से हमको लक्ष्मण का स्मरण होगा क्यों कहेंगे उसमें संबंध है तो दो संबंधी का बीच में एक का ज्ञान से दूसरा का ज्ञान होता है इसी प्रकार की यहाँ पद और पदार्थ तो ये दोनों में संबंध है वो तो संबंध होने से एक का अगर ज्ञान होता है तो दूसरों का स्मरण हो जाता है तो यहाँ पद का ज्ञान होने से अर्थ तो का स्मरण हो जाता है क्यों कहते हैं संबंध है तो ये संबंध यही हो गया स्मृति का अनुकूल अर्थात स्मृति का अनुकूल हो गया संबंध और वो संबंध किस किस का बीच में है कहेगा पद पदार्थ का संबंध त तल लक्षण तलक्षण तल अर्थात तत्पद से शक्ति का लक्षणम शक्ति रिव लक्षण अपी पदवृत्ति तो शक्ति जैसा लक्षण ये भी लक्षणा भी पद में रहेगा ये मीमांसा लोग कहते हैं लक्षण बाकी में भी रहेगा तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि लक्षणा तो पद में ही रहेगा वाक्य में शक्ति अथवा लक्षणा कुछ भी नहीं है शक्ति जैसे पद में ही रहता है तभी हम पद को कह देते हैं सक्तम शक्ति रहती सक्तम इसी प्रकार की पद में लक्षणा भी है तो पद हो जाएगा लक्ष्यकम शक्ति रहने से सत्य जैसे होता है पद लक्षणा रहने से उसको कहा जाएगा लक्ष्य जैसे गंगापद ये सख्त है गंगापद पद किस में सख्त है किस अर्थ के लिए प्रवाह के लिए और गंगापद किसका किस हो जाएगा तीर के लिए पद को लक्ष्य कहा जाएगा जब पद लक्ष्य का बनेगा तभी वही पद में जो लक्षण रहेगा वो भी वही निरुपकता संबंध से पद ही निरुपक होता है वो लक्ष्य का तो निरूपकता संबंध न लक्षण पद में रहेगा जैसे निरूपकता संबंध न शक्ति पद में रहता है ऐसे निरूपकता संबंध न लक्षण भी पद में रहेगा तो, अथ के, के यम लक्षणा तो पदच्छेद कैसा होगा का यम लक्षण तो कहते हैं कि शक्य संबंध हो लक्षण तो शक्य का संबंध ये शक्य कहने से किसका शक्य पद का जो सक्य शक्य कहता वाच्य शक्य का संबंध ये लक्षणा अभी जैसे गंगा हो गया पद शक्य हो गया प्रवाह ये प्रवाह का संबंध तीर में रहेगा तभी हम कहेंगे कि ये तीर में लक्षणा रहा तो लक्षणा उधर तीर में रहेगा और पद में भी रहेगा और ये लक्षणा कहते हैं कि शक्य संबंध लक्षणा अभी शक्य और ये जो लक्ष्य ये दोनों का बीच में संबंध है इसको लक्षणा कहते हैं प्रवाह और तीर क्योंकि शक्य का संबंध संबंध दुष्ट होगा अभी लक्षणा ये तीर में रहा और प्रवाह में भी रहना पड़ेगा नहीं तो फिर शक्य का संबंध कैसा कहेंगे रहना पड़ेगा और ये जो लक्षण ये निरुपकता संबंध से कहा रहेगा जाकर के पद में, पद में रहेगा अर्थात लक्षणा पद में भी निरुपकता संबंध से रहेगा और अर्थ में तो तीर में तो रहेगा और वो जो बीच में शक्य है उसमें भी रहेगा नहीं तो ये संबंध कैसे करवाएगा लक्षणा हुआ लक्ष्य हाँ तो वही लक्षण वही संबंध सर्वदा दुष्ट होगा किंतु यहाँ हमको गंगा पद अभी तीर तक पहुंचाता है तभी गंगा पद जो तीर तक पहुंचा है हम कहते हैं कि गंगा पद हो गया लक्ष्य को तो यहाँ भी अर्थात ये लक्षणा आना चाहिए नहीं क्यों तो ये लक्ष्य को क्यूं बनेगा तो लक्षणा अभी गंगा पदों में भी रहेगा यहाँ निरुपकता संबंध से रहेगा और वहां जो तीर और प्रवाह में ये दोनों में भी लक्षणा रहेगा वो लक्षण वो संबंध क्या है दोनों में कहेंगे सामीप्य पद में तो निरूपकता संबंध से रहेगा और वो दोनों में जो अर्थात तीर और प्रवाह में भी लक्षण रहेगा कह सामीप्य जो लक्षण मतलब संबंध क्या चीज है कहते साम्य पी यही संबंध है और पद में जो कहते निरूपकता संबंध है प्रवाह लक्ष्य हो गया सक्या और ये दोनों का बीच में संबंध है इसको लक्षणा कहेंगे इसको कहते हैं शक्य संबंध हो लक्षणा अच्छा सा त्रिधा अच्छा वो तीन प्रकार की है ठीक है अभी यहाँ तो शंकर शंकरचार्य